Sàdiyóng, púl, khílè Šik-šak, vè, joh, bach-pann, se jo, Bach-pann, ki, tàra, m'ilé Har-ik, paudh, sàvà, rè Sàdiyóng, púl, khílè Sàdiyóng, हर बालक के मौलिक गुण को हम शिक्षक पहचाने उनके तर्क सुने सा मुझे उनकी कठिनाई जाने कुछ सीखे कुछ उन्हें सिखाएं दृढ़ विश्वास जगाएं हर एक पौध संवारे ऐसे सदियों फूल खिले शिक्षा तू दे जो बचपन से बचपन की तरह मिलें हर एक पौधे सवारे ऐसे सदियों फूल खिलें सदियों फूल खिलें हां तो बच्चों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है पूरब से शाबाश और किस दिशा में डूबता है पश्चिम में हम्म अरे लता तुम क्यों नहीं बोल रही दीदी दीदी ये तो कुछ बोलते ही नहीं है क्यों लता तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूं दीदी -दी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता दीदी -दी, ये तो एकदम बुद्धू है दीदी दीदी ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है चुप चुप हो जाओ तुम सब मैं लता से पूछ रही हूं लता ही जवाब देगी हां लता बताओ बेटा तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूं समझ में नहीं आता क्या दीदी वो हां बोलो दीदी बोलो लता देवी। क्या बात है नई-नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ली उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है वो बोलती भले ही ना हो पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं तो क्या यह प्रतिभाशाली छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी उमा जी के गले से यह बात उतर नहीं पा रही थी उन्होंने लता के माता-पिता से मिलने का निश्चय किया नमस्ते हे जी नमस्ते भी। नमस्ते, भी। नमस्ते भी। नमस्ते बहन जी नमस्ते शिखा दीदी जी आप आइए आइए नमस्ते बहन जी नमस्ते यहां बैठिए जी यहां आज कैसे गरीबों के घर आपने अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप मैं तो कई दिन से सोच रही थी आज निकल पाए समय ठीक कहती हैं आप काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको तो पढ़ाना भी होता है दोहरी जिम्मेदारी हां ये तो है लो लता के बापू भी आ गए राम-राम दादा हाँ? कैसे हैं आप राम-राम अरे आ, आप यहां <laughs> लता ओ लता बहन जी के लिए शरबत ला इतनी बड़ी ढिंगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं और तुम तुम लता की मां तुमएं भी पत्ते बनाने से फुर्सत नहीं मिलती नहीं नहीं दादा अभी तो आकर बैठी हूं मैं अरे बहन जी ये मां बेटी हैं ये ऐसी कतई पागल ऐसा मत कहिए दादा लता तो बहुत अच्छी बच्ची है अच्छी और ये छोरी मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके अरे लता आओ बेटा आओ आओ बैठो मेरे पास जी लता जा यहां से बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं बहन जी आप इसकी मां से बतियाओ मैं जरा बाहर का काम देखूं हां जी लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप-चुप क्यों रहती है उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता-पिता के साथ है उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता-पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगे शुरुआत उन्होंने खुद की अगला पेज मान से आ जाते हैं बताइए दोनों की प्रतियोगिता होने वाली है अरे बताएंगे शायद जीते अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कोंडारता है दीदी लता जी क्या ये लता जी अरे नहीं हां लता को कोई नहीं पकड़ पाता अच्छा बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर लाई अच्छा जी लता ये सच क्या <laughs> अरे वाँ लता, तुम तो बड़ी होश्यार हो <laughs> महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड के चार हिनाम लता को मिले उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था भारी सभा में अपनी बेटी को चार-चार इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया अरे वाह रे पगली छोरी दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने हां बाबू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो मैं पगली नहीं हूं देखा इनाम पाकर कैसी ज़बान लड़ा रही है अच्छा चल तू पगली छोरी नहीं है ठीक हां नमस्ते दादा नमस्ते नमस्ते क्या बातें हो रही हैं बेटी से अरे आपने तो बहनजी कमाल कर दिया मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाएं हां दादा और खासकर लता लता ने तो बहनजी बहुत ही कमाल किया और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है वाह बहनजी आप ही क्या कहती हैं इसमें हमने क्या ध्यान देना है आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं <laughs> देखिए दादा मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे है कि नहीं हां बिल्कुल <laughs> और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और <laughs> चाहे मैं ही क्यों ना हूं कर सकता है भला नहीं जी नहीं <laughs> तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा सोचिए जरा आ, म, पर बहन जी मैं क्या करूं देखो इसकी किताबें हैं वर्दी वो सब तो ठीक है दादा उसमें आप कोई कमी नहीं करते पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें <laughs> वो तो बहन जी देखिए दादा आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान हम्म आप पीउसिक कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा आ, वो अब देखिए ना इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है दादा कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं हैं लता रहती भी काफी सेम इसी है बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती हो धीरे-धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा <laughs> जी बस आप इसे बाद-बाद पर डांटना बंद कर दें हां हां बहन जी मैं कोई इसका दुश्मन थोड़ी हूं बाप हूं बाप <laughs> <laughs> वाह दादा लाख टके की बात कही आपने <laughs> <laughs> उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया आप भी माता-पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए माता से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं स्कूल के उत्सव सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात माता-पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें भाई ये क्या मतलब है लता तुम तो हर मुझे सबसे पहले चोर बना देती <laughs> <laughs> धीरे अच्छा सुन शाम को मेरे घर आएगी हा हा। पता है मेरे मामा ने लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है अच्छा उसके सचमुच के बाल है और एक कंघी भी है अरे सच फिर तो स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी ठीक है अच्छा लता वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर ओह मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते मैं क्या करूं ठीक है ठीक है आ जाना मैं भी आ जाऊं लता हां हां मैं भी आ जाऊं लता हां हां तुम भी आ जाना आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता-पिता का सहयोग रंग लाया लता अब बदल चुकी है आत्म विश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बच्पन का आनंद लेती है। ये चमतकार आपके यहां भी संभव है। उज्जवल जीवन के शोध है ये अज्ञानी नहीं अबोध है ये उज्जवल जीवन के शोध है ये अज्ञानी नहीं अबोध है ये ये सब बच्चे मतिमान स्वता गतिमान इन्हें अपनाए शिक्षक कर्तव्य निभाए शिक्षक कर्तव्य निभाए शिक्षक कर्तव्य निभाए शिक्षक कर्तव्य निभाए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 बाल कलाकार आशीष आरती एवं केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी -E के बच्चे संगीतकार दिनेश प्रभाकर गीतकार सतीश पाठक गायक भूपेंद्र और मनोहर शाह ने ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग पी संतोष कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा